देवी भागवत तीसरा स्कंध राजकुमारी के स्वयंबर में राजाओं का परस्पर विवाद व्यास जी कहते हैं महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए किंतु युद्धाजीत की आंखें क्रोध से लाल हो गई अत्यंत कुपित होकर वह सुबाह से कहने लगा राजा तो बड़ा मूर्ख है ऐसा घोर निंदनीय काम करने के बाद भी कैसे तेरे मुख से यह बात निकल रही है कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने ने अज्ञान व स्वयंबर की योजना ही क्यों की क्यों तूने ने में राजाओं को बुलाया सब आए मेल मिलाप हुआ अब वे यूँ ही अपने घर लौट जाएं यह कैसे उचित माना जा सकता है क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है इससे बढ़कर नीचता और क्या हो सकती है सुबाहु कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि पहले विचार कर तब किसी काम में प्रवृत्त हो तूने बिना सोचे समझे ही यह कांड कर डाला है भला बता तो सेना और वाहनों के संपन्न, इतने राजाओं को छोड़कर अब सुदर्शन को जामाता बनाने की कैसी तेरी इच्छा हो गई मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा फिर मैं इस कन्या का अपने दौहित्र के साथ विवाह करूँगा इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे रहते हुए दूसरा कौन है जिसके मन में इस कन्या को हरण करने की इच्छा उत्पन्न हो सके फिर यह तनिक सा निर्धन और निर्भल छोकरा सुदर्शन किस गिनती में है जब यह लड़का भरद्वाज के आश्रम पर था तभी मैं इसे मार डालता किंतु मुनि के कहने से मैंने छोड़ दिया था किंतु अब इसे नहीं छोड़ूंगा अब किसी प्रकार इसे इस छोकरे के प्राण नहीं बच सकते अतएव तू अपनी स्त्री और पुत्री सहित भली भांति विचार कर ले एवं अपने इस लाडली सुंदरी कन्या का मेरे दौहित्र के साथ विवाह कर दे मन को मुग्ध करने वाली यह कन्या सौंप कर तू मेरा संबंधी बन जा क्योंकि कल्याणकारी पुरुष सदा यही चाहते हैं किसी महान व्यक्ति के आश्रम में रह जाए सुदर्शन राज्यहीन और असहाय है प्राणों के समान प्यारी अपनी इस सुंदरी कन्या को उसे देख तू किस सुख की इच्छा करता है खुल धन बल रूप राज्य दुर्ग और सुहृद वर्ग यह सब देखकर ही कन्या का विवाह करना चाहिए अन्यथा सुख की इच्छा सर्वथा व्यर्थ है धर्म तथा सदा स्थिर रहने वाली राजनीति पर विचार करने के पश्चात तुझे यथोचित काम करना चाहिए बिना सोचे समझे सहसा ऐसा काम मत कर तू मेरा बड़ा ही सुहृद है एवं मैं तेरे हित की बात कह देता हूँ राजन तू तो अपनी कन्या को सखियों से ही स्वयंबर में अवश्य ले आ एक तो सुदर्शन के सिवा किसी को भी वह कन्या वर लेगी तो तेरे साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा विवाह वह होना चाहिए जिससे तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो राजेंद्र अन्य सभी नरेश श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाले और महान शक्तिशाली हैं वे सब प्रकार से अनुकूल हैं यदि इनमें किसी की भी कन्या वरन कर लेती है तो विरोध ही क्या है अन्यथा अब इस सुंदरी कन्या का हरण किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा राजेंद्र तू जा और इस कार्य को संपन्न कर असाध्य कलह में पड़ना उचित नहीं है व्यास जी कहते हैं युदाजिद के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के शोक का पारावार न रहा लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय तुम्हें सभी धर्म ज्ञात है तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ व्यास जी कहते हैं राजा सुबाह की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली बेटी महाराज अत्यंत दुखी हैं वे तुम्हारे पिता हैं उनका दुख अभी तक शांत नहीं हो पाया है तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह दुख का हेतु बन गया है सुंदरी तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो बेटी यदि हठ करके सुदर्शन को ही वरोगी तो पराक्रमी युधाजित तुमको और हम लोगों को भी अवश्य ही मार डालेगा सुदर्शन के प्राण भी नहीं बचेंगे क्योंकि वह नरेश बड़ा प्रतापी है उसे अपने बल का अभिमान है अतः मृगलोचने यदि तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे श्रेष्ठ राजा को पति के रूप में चुन लो रानी के योग समझाने के पश्चात राजा सुबाह ने भी शशिकला को बहुत समझाया पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ वह निर्भीकता से बोली